चिंता सन्तानहंताजेण स्त्रीयानाजाचात प्रणमा यदनुग्रह सोंुखा हवे तमह सर्वदारे श्रीमद्लभनंदन अख्यानतिराजनशलाकया चुन्मीलु नमः नमाद शेषे लीलाक्षी लक्ष्मी लक्ष्मीसहस्रलीलानम कला निधि चतुर्भ चुर्भ चतुर्भिश्चिश तथा षड्भिर्जते पंचना हृदय साधन दीपिका ग्रंथ का, का निरूपण कर रहे थे बीच में होली के उत्सव के कारण थोड़ा <coughs> अंतराल पड़ गया तो क्रम छूट गया था इसलिए पहले से उसे थोड़ा देख लेते हैं आरंभ में दो जो श्लोक हैं वो मंगलाचरण के थे उसमें महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग के आराध्य भगवान श्री कृष्ण इनको वंदन करते हुए ग्रंथ आरंभ किया उसके बाद ये जो ग्रंथ श्री गोपीराज जी निरूपण करने जा रहे हैं वो कौन से आधार पर इस ग्रंथ की रचना हुई है यानी ग्रंथ में कही गई बातों का प्रामाणिक आधार क्या है ये बात आपने तीसरी और चौथी कारिका में बतलाया है मुख्य विषय का आरंभ पांचवी कारिका से हुआ और उसमें श्रुति स्मृति के वचनों को देते हुए श्री जी ने ये समझाया कि हरि का आराधन ही मुख्य साधन है ये सभी श्रुति और स्मृतियों का सार है उसके लिए यानी हरि के आराधना में हमारी दृढ़ता से प्रवृत्ति हो उसके लिए ये चाहिए कि हमें प्रभु के महात्म का ज्ञान हो तो सर्व सर्वप्रथम भगवत आराधना करने से भी पहले प्रभु के महात्म्य को हमें समझना चाहिए क्योंकि महात्म्य नहीं जानते हैं और भगवत सेवा में प्रवृत्ति हमारी हो भी गई तब भी स्थिरता नहीं आएगी क्योंकि हम जिसका भजन कर रहे हैं वो कौन है उनको जब तक हम न जाने तब तक उनकी आजीवन आराधना हम कैसे कर सकते हैं तो भजनी के स्वरूप और भजनी के महत्व के ज्ञान के लिए हमें महात्म ज्ञान आवश्यक है प्रभु का महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है अब शास्त्र जो है वो इन दिनों में सभी जगह शास्त्र उपलब्ध हो गए हैं <स्थाथ> पर शास्त्र का जो पारंपरिक ज्ञान है वो ज्ञान जिनके पास हो और साथ साथ वो शास्त्र के निचोड़ को समझकर कर उसकी आस्था से किसी साधना में भी प्रवृत्त हो चुका हो ऐसे व्यक्ति के मुख से जब हम शास्त्र को पढ़ें, सुनें, तो, तो उसमें प्रभाव अलग प्रकट होता है और वो प्रभाव ऐसा होता है कि जिसके कारण हम भी उस साधना में प्रवृत्त तो हो पाए इसलिए शास्त्र को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है इसलिए गुरु एक प्रथम साधन है ये बात बताइ और दसवीं कारिका में गुरु के लक्षण जो महाप्रभु ने साधन प्रकरण में कहे उसी को यहां पर उद्धृत भी किया है वो गुरु के लक्षण बताए गए उसके बाद गुरु का क्या कर्तव्य है अपने शिष्य के प्रति ये ग्यारहवीं कारिका से लेकर तेरहवीं कारिका तक समझाया उसमें ये कहा गया कि गुरु है वो कर्णधार है जैसे नाविक होता है वो उसकी नाव में सवार होने वाले को एक पार से दूसरे पार पहुंचाता है सुरक्षित रूप से उसी तरह भाव को पार करने की इच्छा वाले जो संसार में पड़े हुए साधक हैं उनको भगवान तक पहुंचाने का साधन गुरु होता है इसलिए गुरु को अपने इस कर्तव्य को समझना चाहिए उसके बाद दो श्रुति और स्मृति के वचन श्री गोपीनाथ जी ने दिए हैं योग ब्रह्मांडम विद धाति पूर्वम ये श्रुति का वचन है और सर्वपल धर्मान जे ये श्रुति गीता का वचन इन दो वचनों का सार ये है कि प्रभु की शरण में जाना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है इसलिए शरणागति ही प्रथम साधन कही गई उसके बाद जो इस तरह से प्रभु को शरणागत हुआ है ऐसे दो तरह के साधक हो सकते हैं संप्रदाय में एक द्विज और दूसरे अद्विज द्विज का मतलब है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वर्ण के ऐसे लोग के जिनको उपनयन दीक्षा प्राप्त है और उसके कारण शौथ और स्मार्थ यानी वैदिक और स्मार्थ पौराणिक कर्मों को करने का उनको अधिकार भी है तो ऐसे लोगों के लिए जब भक्ति मार्ग हम बतलाते हैं तब भक्ति मार्ग और उनके जो शौद स्मार्थ वर्णाश्रम धर्म के कर्म है उनको एक साथ निभाते हुए कैसे जिया जा सकता है इस बात को आपने चौदहवीं तारीखा से समझाया उसमें प्रथम चौदहवीं कारिका में ये बात समझाई के जो शरणागति है वो सबके मूल में है जो शरणागत होता है प्रभु कृपा करके उसको भक्ति का दान करते हैं तब उसके भीतर प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि सबका जो मूल है पर ब्रह्मश्री कृष्ण उनकी सेवा हमें करनी चाहिए अब भगवत सेवा है वो जीवात्मा का मुख्य धर्म है प्रथम कर्तव्य है पर जिस देह को लेकर जीवात्मा आती है उस देह के साथ जुड़े हुए भी कुछ कर्तव्य होते हैं यानी स्त्री का देह है तो स्त्री के धर्म उसके सधर्म बनते हैं देह धर्म पुरुष का है तो पुरुष देह के धर्म बनते हैं वही व्यक्ति पिता है या पति है किसी का भाई है किसी का पुत्र है वो देह के संबंध से ये सब धर्म उसके प्राप्त होते हैं अब वो ऐसे धर्म है कि हम चाहे या न चाहें उनका हमें निर्वाह करना पड़ता है साथ साथ में ये जो लौकिक हमारे संबंध है उसके साथ साथ जुड़े हुए हमारे शास्त्रीय भी कर्तव्य हैं। यानी शास्त्रीय के है कि जो तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे ये कर्तव्य बनते हैं अगर तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम्हारे ये कर्तव्य बनते हैं तो हमें उन दे धर्मों का भी पालन करना होता है नहीं करें तो ये होगा कि जो शास्त्र हमें कर्तव्यों का आदेश देता है उन कर्तव्यों का पालन न करने पर हमें शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने का अपराध होता है और वो अपराध ऐसा होता है कि जो फिर जीवात्मा को फिर से किसी और ही नोनि में या नरक आदि में भी हमें शास्त्र भेज देता है तब फिर भक्ति मार्ग का अनुसरण भी नहीं हो पाएगा इसलिए जब तक भक्ति और शरणागति में पूर्ण रूप से दृढ़ता न हो जाए तब तक हमारे अपने धर्म है उनका भी पालन करते रहना चाहिए इसलिए शक्ति अनुसार सधर्माचरण करता करना चाहिए अधर्म सिद्ध बचना चाहिए और हमारे इंद्रियों पर हमें अंकुश रखना चाहिए इस तरह का भागवत में कहा गया जो धर्म है वो महाप्रभु को सम्मत है ऐसा श्री गोपीनाथ जी ने समझाया इसलिए भक्ति शास्त्र के अनुकूल स्वधर्माचरण होना चाहिए ये सत्रहवीं कार्य का समझाया गया उसके बाद वो जो धर्म है वो क्या है कैसे हैं उनका निरूपण किया गया यानी संस्कार से हमें अपने देव को शुद्ध करना चाहिए वो सोलह संस्कार होते हैं वो समय समय पर किए जाते हैं वो नैमित्य कर्म भी कहे जाते हैं कुछ नित्य कर्म है यानी जो भी शास्त्रीय कर्म हम करते हो पर अगर हम शुद्धि नहीं रखते हैं तब वो कर्म भी दोष वाले कहे जाते हैं इसलिए सदाचार इसकी इसके ऊपर बहुत भार दिया गया है उससे श्री गोपीनाथ जी कहते हैं कि अगर हम सदाचार नहीं पालते हैं तो आसुरावेश होता है आसुरावेश होगा तो ऐसे में हमारे अंदर भगवत भाव भी नहीं प्रवेश होगा इसलिए अपने दैनिक कर्तव्यों को निभाते हुए उसमें शास्त्र में कही गए रीत के अनुसार हमें अपनी शुद्धि भी करनी चाहिए नित्य कर्म में स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय पितृकर्म वैश्व देव ये सब नित्य कर्म कहे जाते हैं और उन कर्मों को भी शास्त्र में कहे अनुसार करना चाहिए ये बीसवीं कार्य का मैं कहा गया और इतना करते हुए दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे मूल में हम जल देते हैं तो वृक्ष के सभी अंगों में वो जल पहुंच जाता है इसी तरह भगवान सबके मूल हैं तो सर्व मूलभूत जो भगवान है उनकी परिचर्या हमें करनी चाहिए और उससे समग्र सृष्टि है विश्व है उसकी तृप्ति हो जाती है इसलिए भगवत सिवा के अनुरूप जो भी हमारे नित्य कर्म है उनको हमें करना चाहिए अगर नित्य कर्म जो दैहिक कर्म है उनके ऊपर भार देकर प्रभु सेवा में हम कुछ कटौती करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं तब फिर ऐसा होगा कि जैसे शिव गोपीनाथ जी कहते हैं कि अन्य था कृतिर व्यर्था जो कुछ किया गया वो व्यर्थ हो जाता है जो वो करते हैं वो भगवत सेवा भगवत धर्म का निर्वाह अच्छी तरह से हो उनमें आने वाले प्रतिबंध है उनका नाश हो आसुरावेश प्रवेश न हो जिससे कि भगवत भाव हमारे अंदर स्थिर है ये दैहिक कर्म करने के पीछे की दृष्टि और वो सब करते रहें पर भगवत सेवा ही न करें तब फिर उसको करने का भी कोई औचित बच नहीं जाता इसलिए श्री गोपीनाथ जी समझाते हैं कि ये जितने भी वर्णाश्रम धर्म है दैहिक धर्म है वो त्रिवर्ग विषय यानी धर्म का फल दे सकते हैं अर्थ या काम का फल दे सकते हैं उससे अधिक ये फल नहीं दे सकते हैं इसके कारण पर हमारा भार होना चाहिए या कौन से धर्म को हम अंतरंग धर्म समझे कौन से धर्म को हम बहिरंग समझिए विवेक हमें रखना चाहिए अब जो कर्म होते हैं वो भी अपनी अपनी वेद की शाखा के अनुसार होते हैं तो जो जिस वेद की शाखा परंपरा में आया है उसे अपनी शाखा के अनुसार सभी संस्कार आदि करने चाहिए और जो संस्कार आवश्यक कहे जाते हैं उन आवश्यक संस्कार हो जाने के बाद हमें गुरु के पास दीक्षा लेनी चाहिए ये पुरानी परंपरा थी ऐसा नहीं होता है कि बालक पैदा हुआ और हमने उसको दीक्षा दिलवा दी ऐसा नहीं होता पुरानी परंपरा ये थी कि जो कन्या होती थी तो विवाह संस्कार होने के बाद उसको दीक्षा दी जाती थी और अगर पुरुष बालक है तो उपनयन संस्कार होने के बाद उसको दीक्षा दी जाती तो दीक्षा से भी वो संस्कृत हो गया उस संस्कार के बाद उसको भगवान मार्ग की दीक्षा भी दी जाए अब इन दिनों में वो परंपरा नहीं रही है क्योंकि संस्कार का उच्छेद हो चुका है इसलिए जब भी बालक समझने लायक हो जाए बोलने लायक मंत्र का उच्चार करने लायक हो जाए तब वो दीक्षा दे दी जाती पर उससे मतलब नहीं है मुख्य बात यह है कि अगर उस परंपरा का निर्वाह हो रहा है तो संस्कार संपन्न होने के बाद सांप्रदायिक दीक्षा होनी चाहिए पुरानी ऐसी परंपरा थी अब जो संस्कारहीन है यानी जो स्त्री शूद्रादी है जिनके वैदिक कोई संस्कार नहीं होते उनको क्या करना चाहिए ये तेईसवी कारिका के अंश में समझाते हैं यह आज से नया विषय है अभी तक का जो है वो सिम्हावलोकन हुआ इसमें कहते हैं अन्य स्तु सदाचारो से संशयानी अस्त्य जो द्विज हैं उससे जो अन्य है यानी अद्विज अद्विजा उपनयन संस्कार नहीं होता है उनको क्या करना चाहिए कि उनको सदाचार का पालन करना चाहिए सदाचार का मतलब यह है कि जो हम बेसिक कोर्स में इस बात को देखा था जो मनुस्मृति में दस धर्म बतलाए गए हैं श्रुति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीरे विद्या सत्य मक्रोध दशकम धर्म लक्षण तो वहां जो ये कहा गया है तो कि उसको हमें शौच का पालन करना चाहिए पवित्रता वो जो द्विज नहीं है उनके लिए वही एकमात्र धर्म है यानी वो शुद्धि रखे पवित्रता रखें दूसरा जो अन्य धर्मपरायण है उनकी वो परिचर्या करें उनके धर्म पालन में उनको सहयोग दें तो ये प्राय सभी जगह ऐसा देखा जाता है जैसे हम किसी ऐसे काम में देखें पढ़े लिखे लोग कुछ एक तरह का काम करते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है वो उन पढ़े लिखे लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं जैसे इंजीनियर होता है वो इंजीनियर सुपरवाइजर को कुछ कहता है या कॉन्ट्रेक्टर को कहता है कॉन्ट्रैक्टर है वो कारीगर को कहता है कारीगर मजदूर को कहता है ऐसे जो योग्यता होती है उससे जो न्यून योग्यता है वो योग्यतावान है उनकी आज्ञा का पालन करते हैं ये सभी जगह परंपरा है सर्वाधिक योग्यता मानव की इंजीनियर की वो किसे कहेगा जो काम की देखरेख करने वाला है जो जिसने भले ही डिग्री से इंजीनियरिंग नहीं की है डिप्लोमा किया हुआ है तो उसे वो कहेगा क्योंकि उसकी बात को वो ज्यादा समझ सकेगा कुछ तो पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रेक्टर और कारीगर हैं वो पढ़े लिखे हों ये जरूरी नहीं होता वो पर परंपरा से जो काम करते आते हैं वो करते करते उनको उसमें अपना हाथ बैठ गया है उतनी उनकी योग्यता है पर वो जो शास्त्र है उसका उनको बोध नहीं तो जो सुपरवाइजर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है क्योंकि आदमी वो लेकर आता है उसकी और कोई हो या न हो पर आ, उसकी आज्ञा के अधीन वो व्यक्ति काम करने वाले ये उसकी योगिता है अब उसमें जो कारीगर होता है वो प्लास्टर करता है या चुनवाई करता है ये सब काम करता है दूसरे लोग माल सामान लाते हैं कुछ तोड़ करते हैं ये करते हैं इसमें जो नीचे की कक्षा पर जो भी है वो अपने उपरी कक्षा की सहायता करते हैं। सभी जगह ऐसी व्यवस्था होती है तो यहां भी भी धर्माचरण के विषय में है कि जिनको जो वैदिक धर्म का अनुसरण करने की जिनकी योग्यता है वो वो धर्म का पालन करें जिनकी योग्यता नहीं है वो धर्माचरण करने वालों को सहयोग करें ऐसा करने से उनके अंदर जो दयनीय रहता है और वो जो धर्माचरण करते हैं उनके आशीर्वाद और उनके द्वारा किए जाते धर्माचरण से उनको कुछ पुण्य लाभ भी मिलता है ये उनका स्वधर्माचरण है वो पुण्य लाभ ऐसा नहीं है कि उनके कारण उसको सीधा कोई स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा पर वो पुण्यलाभ ऐसा है कि उनकी सात्विक वृत्ति बनेगी और उसके कारण आगे का जो जन्म होगा वो निषिद्ध और निंदित कर्म में नई प्रवृत्त होने के कारण वो निष्पाप रहेंगे तो अगले जन्म में उनको कर्म करने योग्य शरीर की प्राप्ति होगी यानी उत्तम कुल में उनका जन्म होगा और फिर वो उत्तम आचार या कर्मों को आचरण करते हुए जीव आगे बढ़ेंगे इस तरह से वो कुछ साक्षात उपकारक होते हैं कुछ आराध होते हैं ये आराध या इनडायरेक्टली उनको ये उपकारकता होगी तो जो द्विज नहीं है कि तो गोपीनाथ जी ये समय समझाते हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनको सदाचार का पालन करना चाहिए और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि वो अपने से उत्तम वर्ण की सेवा करें धर्माचरण करने वालों के सहयोग बने और साथ साथ जो भी शरणागति भक्ति ये सांप्रदायिक जो भी आचार हैं साधना है वो कर सकें वो अवश्य करें इसके बाद कोई तो कार्य का है वहां से वो दीक्षा कैसे लेनी चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए हर एक क्रम से श्री गोपीनाथ जी समझाते हैं लब्ध्वाग्रह आचार्या श्री कृष्ण जन धार ये तिलक माला वैष्णवाचार श्री कृष्ण शरण लब्ध्वा दीक्षा जन वैष्णवाचार तत्परसन सन तिलकंच माला धारये जो आचार्य हैं उनकी कृपा से श्री कृष्ण शरण मंत्र की दीक्षा प्राप्त करे और जिसने ऐसे दीक्षा प्राप्त की है वो अब वैष्णव संप्रदाय के जो आचार हैं उन आचारों का पालन करने में तत्पर बने और उसमें क्या है आचार में प्रथम तो उर्द कुंड तिलक धारण करे मस्तक पर और कंठ में तुलसी की माला धारण करे ये प्रथम है और कुछ करे या ना करे इतना तो आरंभ से होता है जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होता है ऐसे ये हमारा यूनिफॉर्म है ये सांप्रदायिक बाह्य चिन्ह कहे जाते हैं पुराने समय में ऐसे भी संप्रदाय हमारे यहां रहे के जहा तप्त मुद्रा दी जाती थी आजकल जो टेटू होते हैं वो पुराने समय में लोहे को तपाकर और फिर उनको मस्तक पर हाथ पर जो जैसी संप्रदाय हो उसके अनुसार उसकी वो तप्त मुद्रा दी जाती थी और वो तप्त मुद्रा देने का ये था कि भी अब वो अपना जो अपनी जो निष्ठा है उस निष्ठा को उसने अपने आजीवन धारण कर लिया तो कुछ वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसा होता था शाक्त संप्रदाय में भी ऐसा होता था शय संप्रदायों में भी ऐसी तब्तराए होती थी पर शास्त्र में उसे बहुत ज्यादा प्रशंसनीय नहीं माना गया है कुछ सकाम जो होते हैं वो ऐसा करते हैं पर जहाँ निष्काम और अपनी निष्ठा से अपनी रुचि से श्रद्धा से जो किसी संप्रदाय में जाते हैं उनके लिए ये थोड़ा घोर कर्म है तो ऐसे घोर कर्म से प्रवृत्ति कराना वो उचित नहीं है ऐसा मानकर तो सात्विक संप्रदाय हैं, उनमें इन परंपराओं को फिर ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है हाँ नहीं, जैसे शैव होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं जो शाक्त तो होते हैं वो तिलक लगा लेते हैं टीका तीक, लगाते हैं वैष्णव होते हैं वो उद्रपुण तिलक लगाते हैं और वो जैसे हम गोपी चंदन कुमकुम -कुम, या चंदन ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनसे लगाते हैं तप्त तो मुद्रा में तो लोहे को तपा कर जैसे स्टैंपिंग होती है उस तरह से डाम तो गुजराती में डाम देवा थे कही छुंदा चुनावे न तो वो ऐसा उसके तप्त तो मुद्रा अपने जाती है वो एक बार लगा दी लगा दी फिर वो जीवन भर रहती है सौराष्ट्र में राजस्थान में अभी भी जो ऐसे चारण हैं रबारी कुछ पटेल ऐसी जो कम्युनिटी है उसमें ऐसे ही अपने डेकोरेशन के के या मेकअप से भी लोग लगवा थे आपकी पीढ़ी में तो वो कम हो गया वरना ऐसा होता था मेलों में खास जाते थे लोग उत्साह से और वहां पर वो सुंदड़ा लगवाते थे कई लोगों के तो पूरे हाथ ऐसे भरे हुए होते हैं <स्थिति> तो पहला पहले का वो रिवाज था आजकल ये जो पशुओं को पालन करने वाले होते हैं वो अपने पशुओं को पहचानने के लिए लगाते हैं। है पर मूल बात ये है कि आचार्य का अनुग्रह लेकर श्री कृष्ण शरण मंत्र की दीक्षा लेकर वैष्णवाचार का पालन करना चाहिए और उसमें कंठ में तुलसी की माला और मस्तक पर वैसे द्वादशांग कहा गया है जिससे जो संभव हो मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए और इसकी सांप्रदायिक विधि भी है और शास्त्र में कहे गए वैष्णव तंत्र अनुसारी तांत्रिकी विधि भी है यानी हर अंग पर तिलक लगाने के भगवान के नाम होते हैं कि ललाटे केशवम ध्या ऐसे केशव नाम का उच्चार करते हुए मस्तक पर लगाना कर्ण मूल में लगाना दोनों बाहु पर लगाना वक्षस्थल पर लगाना पीछे लगाना ऐसे वो तो सभी संप्रदाय में अपनी अपनी विशेष परंपरा रही है और इसमें ये भी है कि कुछ संप्रदाय में ये जो तिलक कंठी धारण करना है वो पूजा के अंग माना गया है यानी आप पूजा करने बैठो उससे पहले ये लगा कर बैठो पूजा के अतिरिक्त समय में यानी नित्य धारण इनका सभी संप्रदाय में अनिवार्य नहीं है पर पुष्टि मार्ग में इसे नित्य धारण करने का कहा गया तो तिलक और कंठी वो नित्य धारण है पर जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं के विषय में श्री महाप्रभु आज्ञा करती है कि वो पूजांग है वो शंख चक्र जो नाम मंत्र होते हैं उनके जो तिलक के साथ जो छापा लगाए जाते हैं वो पूजांग माने गए हैं तो पूजा के काल में उनको धारण करना चाहिए पूजा के अतिरिक्त काल में जिसे स्थान करते हो तो केवल तिलक धारण भी किया जा सकता है मुद्रा का धारण करना अनिवार्य नहीं है और ऐसा करने के पीछे की मुख्य भावना उसमें यह है कि देवो भूतवा देवम यजे हम जिनके सेवक हैं उनके जैसे बनकर हम उनकी सेवा करें ये उसके पीछे की मुख्य भावना है और जैसे हम प्रसंग के अनुरूप वस्त्र पहनते हैं कोई भी वस्त्र हम कहीं भी नहीं पहनते हैं उसमें जैसे एक विवेक होता है उसी तरह जिसकी सेवा में हम जा रहे हैं उसके अनुरूप वस्त्र धारण करें उसके अनुरूप मेकअप हम करें तो वो अनुरूपता दोनों को अच्छी रहती है तो एक भावना और माहौल भी उससे खड़ा होता है ये मुख्य उसके पीछे ये भावना है उसके बाद सर्वस्वम हरिसात कार्यम त्यजित सर्वम अवैष्णवम हिंस काम्यान्य देवाचा यदि नित्य लौक ये पच्चीसवीं कारिका में बहुत सारे कर्तव्य उपदेश सूक्ष्म सूक्ष्मी समझाते हैं सर्वस्व हरितात्कार्य सर्वस्व यानी हमारा जो कुछ भी है उसे प्रभु को समर्पित करें जैसे सिद्धांत सिकंद समय में महाप्रभु आज्ञा करते हैं निवेद भी समर्प्यव सर्वम तो उसी बात को श्री गोपीनाथ जी यहाँ याद दिलवा रहे हैं की सर्वस्वम हरिता कार्य जो कुछ भी है उसे प्रभु के साथ जोड़ो जिस चीज का जिस तरह से विनियोग हो सकता हो उस तरह से करना चाहिए दूसरा त्यजित सर्वम अवैष्णव यानी वैष्णव मार्ग में आने वाला अपनी परंपरा में जरूरी नहीं है कि वैष्णव ही हो कोई अन्य आस्था में वो जुड़ा हुआ हो या उसकी परंपरा में कोई अन्य देवों का आराधन या कोई ऐसी वृत वास ऐसी सब चीजें हों तो जब वैष्णव मार्ग में आने के बाद अपने पूर्व जितने भी अवैष्णव आचार हैं उनको उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब वो आस्था का परिवर्तन हो गया है तो प्रभु में ही उसे अपना जो भी कुछ है वो सब मानना चाहिए दर्शन आराधन मंत्र तीर्थ ती, जप प्रसाद जो भी उसे जो भी कुछ मानना है वो प्रभु में ही मानना है इसलिए उसे अवैष्णव हो जितने भी आचार्य उनको छोड़ देना चाहिए साथ साथ हिंस काम्य अन्य देवारजा जैसे जो कर्म शास्त्र में कई कर्म ऐसे बतलाए गए हैं कि जिनमें कुछ हिंसा होती है बलि इत्यादि होते हैं अब वो शास्त्र में दोनों तरह से बताए गए हैं एक तो प्रत्यक्ष जो पशु हो उसकी बलि चढ़ाई जाए अथवा उसका प्रतीक बनाकर जिसे पिष्ट पशु कहते हैं प्रतीक की बलि चढ़ाई जाए तो जहां पर प्रत्यक्ष की बलि चढ़ाई जाती है तो उसके विषय में ये कहा गया है कि ऐसे कर्मों को या तो छोड़ दिया जाए या उसमें जो जितने अंश में हिंसा होती है उसे छोड़ दिया जाए शास्त्र में उसके बदले जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प से उस कर्म को संपन्न करना चाहिए इसी तरह काम क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है कि हम ये कहते हैं कि शास्त्र में तो जो कहा गया है वो तो शास्त्र भगवान की आज्ञा है तो शास्त्र भगवान की आज्ञा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं शास्त्र में कहा हुआ हो पर ऐसा नहीं शास्त्र में भी जो सकाम कर्म बदलाए गए हैं वो भी वैष्णवों को छोड़ देने चाहिए वो नहीं करनी चाहिए साथ साथ शास्त्र में अनेक देवी देवों की उपासना कही गई है उनके व्रत कहे गए हैं उनके तीर्थ कहे गए वो भी सब शास्त्र में कहे गए तो शास्त्र में कहा गया है वो सब कल्याणकारी है ऐसा मानकर हम कुछ भी करने लगेंगे तब तो फिर वो एकाश्रय नहीं रहेगा अनन्यता नहीं रहेगी तो जैसे हिंस कर्म हम छोड़ देने चाहिए काम्य कर्म छोड़ने चाहिए उसी तरह अन्य देव का आराधन है उसे भी छोड़ देना यदि नित्यंश लौकिकम इसी तरह कुछ ऐसे लौकिक कर्म हो उन लौकिक कर्मों को भी हमें छोड़ने चाहिए इसका ये जो नित्यंश लौकिकम जो है उसका अन्वय थोड़ा जटिल है इसके ऊपर कोई प्राचीन आचार्य की व्याख्या नहीं होने के कारण कुछ अर्थ करने में कठिनाई होती है पर उससे हमें ऐसे समझना चाहिए कि हमारे कुछ कर्म तो शास्त्रीय होते हैं कुछ कर्म लौकिक होते हैं लौकिक कर्म में भी हमारे यहां कुछ आ, हमारे धर्म के अनुरूप होते हैं कुछ प्रतिकूल होते हैं तो श्री गोपीनाथ जी ये समझाते हैं कि जैसे शास्त्र में भी हमने वैष्णवाचार के प्रतिकूल जो जो भी है उनको हमने छोड़ा है उसी तरह नृत्य लौकिक किए जाते कर्म में भी कोई हमारे ऐसे आचार हो ऐसी परंपरा हो कि जो वैष्णवाचार के प्रतिकूल हो तो उसे हमें नहीं करना चाहिए इसका मैं दृष्टांत देता हूं एक वार्ता आती है दो सौ में कि कोई एक वैष्णव या कर्मचारी है वो बैलगाड़ी पर श्रीनाथ जी के मंदिर का कोई सामान लेकर जा रहा था और उस रास्ते में किसी लोक मानता ऐसी है कि वहां कोई एक भूत भी या प्रेत कोई रहता है और वहां से आने जाने वाले जो भी हैं उनसे वो अपना लागा वसूलता है और अगर वो नहीं देते हैं तो उसके वाहन को आगे नहीं जाने देता है तो सब लोग लंबी परंपरा से उसे कुछ न कुछ लागा आते जाते देते रहते अब ये जो ठाकुर जी का माल सामान लेके जा रहे थे उनके रास्ते में भी वो स्थान पड़ा तो वो बैलगाड़ी रुकी तो उन्होंने उसी परंपरा के अनुसार उसका लागा जो था वो दे दिया और वो लेकर आए फिर ये बात चर्चा का विषय बनी इन्होंने भगवत कार्य था तब भी अन्य देव की या ऐसे भूत प्रेत है उसके लिए उन्होंने कुछ दिया किया उन्होंने ये खुलासा दिया कि मैंने तो ये माना कि जैसे हम किसी मजदूर को मजदूरी देते हैं उस तरह से ठाकुर जी का माल सामान अटक गया तो धक्का देने वाला ये ऐसा मानकर ऐसी भावना से मैंने उससे वो लागा दिया था मैंने उससे डरकर या उसके प्रति कोई श्रद्धा रखते हुए उसे नहीं दिया था ये उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया अब देखो ये जो है वो शास्त्र में कहीं कही गई बात नहीं है कि रास्ते में कहीं गाड़ी रुक जाए तो वहां किसी भूत प्रेत के उसको तुम पैसे दो ये शास्त्रीय बात नहीं है ये आगे से चली आ रही है पता नहीं किसने चला दी पर लोक एक लोक परंपरा है उसका अनुसरण ये किया जा रहा है अब ये करना जरूरी नहीं है कि गोपीनाथ जी क्या समझा रहे हैं कि अगर ऐसा कोई लौकिक कर्म भी है कि जो वैष्णवाचार के प्रतिकूल है तो उसे करना जरूरी नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए तात्पर्य है। इसलिए जो जो भी त्याज्य कहे गए हैं उनके साथ साथ उन्होंने इसे भी गिना दिया है कि यदि नित्यंश लौकिकम अगर ऐसा लौकिक परंपरा भी कोई तुम करते हो अब इसमें जो व्यवस्था व्यावहारिक दृष्टि से ये विचारणी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के अंकुश में है विवशता में है दबाव में है और उसे करना पड़ रहा हो तो तो कुछ भी करेगा उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि उसके मन की भावना तो आश्रय है उसका प्रभु में दृढ़ है पर वो इतना समर्थ नहीं है कि जो परिवारजन या ज्ञाति बंधु है उनके सामने एक विद्रोह खड़ा कर दे परंपरा का पालन न करके इतना साहस उसमें नहीं है तब फिर वो ऐसा कुछ करता है तो उसकी एक अलग व्यवस्था बनती है पर अगर ऐसा ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तब फिर ऐसी वैष्णव आचार के विरुद्ध लौकिक परंपरा हो तब भी उसका पालन करना आवश्यक नहीं है ये तात्पर्य समझना चाहिए ध्यान दें तो ये हमारे यहाँ इन दिनों में वंदे मातरम और ये सब जो प्रक्रिया चल रही है उनमें मुसलमान लोग जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध भी कुछ इसी तरह का है तो तो उनके यहाँ ये कहा गया है कि अल्लाह के अलावा और कोई भी पूज्य नहीं है उसकी आराधना नहीं हो सकती केवल अल्लाह ही पूज्य अब हम ये कहते हैं कि तुम भारत माता को तुम माता मानो और उसको तुम जो कुरान तो कहती है कि ऐसी कोई माता बाता होती नहीं है माता जो जन्म देती है वो माता होती है उसको तो हम तो पैर छूते हैं भारत तो नाम की कोई एक माता होती है ऐसा कुरान नहीं मानता तो मातरम गाना ये कुरान के विरुद्ध है ये मुसलमान लोग कहते हैं थोड़ा सूक्ष्मता से हम सोचे तो हमारे यहां भी यही बात होती है अनंता में अगर कोई उसके अंदर देवी की बुद्धि रख रहा है तब वो भी एक तरह के आनंदता में उसका भंग करने वाला ये आचार माना जाएगा तो ये बात गलत नहीं है पर हमारी मन की जो आस्था है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए यानी कोई अन्य देव के प्रति हमारे मन में कहीं छुपा हुआ श्रद्धा या भक्ति का भाव है और व्यवहार में या वाणी में हम उसे प्रकट नहीं करते हो तब भी वो अन्याश्रय और व्यवहार या वाणी में हमें ऐसा कुछ करना पड़ रहा हो पर मन में भाव नहीं है तो व्यवहार वाणी से अन्याश्रय नहीं होता है तो मुख्य जो आश्रय या भक्ति है वो हमारे मन की भावना है उसके बाद वो वाणी और व्यवहार में आती है तो ये बात ध्यान से समझनी चाहिए अब आगे का आचार समझा रहे हैं पूर्व भाण्डादिकम सर्व परित्यज्य विशुद्धिता श्रवणादि परो नित्यम हरे प्रेमास्पदो हवे पूर्व भाण्डादिकम सर्व परित्यज्य यानी हम अपने घर में जो भी रसोई आदि करते हैं खान पान करते हैं उनके पात्र होते हैं अब जब हम ठाकुर जी को पधराते हैं तो सिद्धांत रस्सी में हमें ये कहा गया है कि नमतम देव देवस्य से सामपण भगवान तो देवाधिदेव हैं तो हमारे चीज हमारे उपयोग में आई हुई वस्तु का समर्पण प्रभु की सेवा में नहीं होना चाहिए तो जिन जिन चीजों का उपयोग हम प्रभु की सेवा में करने वाले हैं और उन चीजों को अगर हमने पहले उपयोग में ले रखा है अब उससे हमें छोड़ देना चाहिए उनको पुराने ये, ये कहा गया यहाँ कि पहले उपयोग में लिए हुए जो भी पात्र हैं उनको तुम निकाल दो, निकाल दो ये इसलिए कहा है कि उस समय मिट्टी के ज्यादातर पात्र हुआ करते थे रसोई आदि में और बहुत संपन्न लोग होते थे उनके पास धातु और ऐसे पात्र होते थे तो उस समय मिट्टी के पात्र सुलभ भी थे और सस्ते भी थे तो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं हो वो भी नए पात्र बता सकता था इसलिए ये कहा गया है कि उनको फेंक दो और नए पात्र लाओ और तात्पर्य यह है कि जिस चीज का हमने उपयोग कर लिया है उसका प्रभु कार्य में उपयोग नहीं होना चाहिए प्रभु के कार्य के लिए हमें नए पात्र आदि सब कुछ लेने चाहिए इसी तरह शुद्धि का पालन करते हुए नित्य श्री हरि के श्रवण कीर्तन आदि हमें करने चाहिए और ऐसा करने से प्रेमास्पदो भवे यानी प्रभु के प्रेम के भाजन के पात्र हम बनते हैं इस तरह से अगर हम नित्य प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो नवदा भक्ति कही गई है उसे अगर हम करते हैं शुद्धि का पालन करते हुए तो प्रभु हमें अपनी कृपा और प्रेम के लायक मानते हैं ये एक सजेशन है इतना करने पर हमारा जो व्यवहार हमारी निष्ठा हमारा प्रयत्न ये प्रभु को ऐसा सजेशन देता है कि इसने मेरे लिए इतना छोड़ा इसने मेरे लिए इतना समय दिया इसने मेरे लिए इतना सोचा ये बोल रहा है मेरे बारे में इतना तो ये जो हमारा व्यवहार है वो प्रभु की कृपा को बढ़ाता है ये बात को आगे समझाते हैं हरेर गुणानाम श्रवणं ज्याभ्य श्रृणुआयात सदा जात शिक्षा यवीभ्य कीर्तित अन्यथी कल हरि के गुणों का श्रवण करना चाहिए जो श्रवण है उसके साथ पठन भी समझ लेना चाहिए क्योंकि अगर कोई बोलने वाला नहीं हो तो सुने किससे हम तो श्रवण और पठन दोनों हैं। अब किससे श्रवण करें तो जो ज्येष्ठ हों हमारे से श्रेष्ठ हों, बड़े हों उनसे करना चाहिए और सदा करना चाहिए अगर हम जातक शिक्षा है यानी हम खुद पढ़े लिखे हैं तो स्वयं करें और ऐसे करें कि जो हमसे कम पढ़े लिखे हैं या हमसे जो जूनियर हैं उनको हमारे द्वारा किए जाते श्रवण कीर्तन का लाभ हो हम बोलें और वो सुने और अगर ऐसा नहीं है तो अकेले ही करें तात्पर्य यह है कि हम परिकर के साथ जब प्रभु को समर्पित हुए हैं तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम उन साथ में लेते हुए चलो हर व्यक्ति ये अपने साथ ऐसी भावना रखे वो समर्थ नहीं है तो वो किसी का सहारा ले खुद समर्थ है तो किसी को सहारा दे तो सहारा लेते देते हुए ये एक वैष्णव संघ है और प्रभु की ओर जा रहा है उसमें एक दूसरे के सहयात्री बनने की भावना इसमें होनी चाहिए इसलिए पुराने समय में ऐसा होता था कि जब लोग कम पढ़े लिखे होते थे तो भगवत मंडली किसी एक जगह होती वहां पर सब लोग बैठ जाते उन दिनों में सब जगह ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं होते गांव में एक दो घर में उपलब्ध होते तो वो पढ़ते और लोग सुनते पर अब तो उस दृष्टि से बहुत परिस्थिति बदल गई है सब कुछ उपलब्ध है और पढ़ने लिखने की योग्यता भी सबके भीतर है तो आग्रह ये रखना चाहिए कि हम अपने जो समय है उसमें प्रभु के लिए समय निकालें सेवा के अतिरिक्त प्रभु संबंधी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने के लिए ये यहां मुख्य बात कर्तव्य के रूप में कही जा रही है उसमें क्या किया जाना चाहिए श्रवण कीर्तन स्मरण में तो समझाते हैं अति सुंदर रूपाणी लीला धामानी संस्मरित प्रभु के मनोहारी जो रूप है उनका और प्रभु के जो लीला धाम है नित्य लीला है उनका सतत स्मरण करता रहे। पाद सेवा, रहेवा सर्वस निकेत नहीं और जो सर्व साधन संपन्न है उसे प्रभु की सेवा करनी चाहिए यानी जो संपन्न नहीं है प्रभु सेवा घर में कर सके ऐसी जिनकी भीतर योग्यता नहीं है पारिवारिक अनुकूलता के कारण जो भक्तिवर्धि ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी कई बातें समझाई हैं कि अव्यावृत होकर भगवत भजन करे व्यावृत हो तो वो जो अन्य गृहस्थ भगवत सेवा करते हो उनकी परिचर्या करे अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है संगी तो प्रभु के श्रवण की स्मरण करे तो इस तरह से जो अवस्था अपनी हो अगर भगवत सेवा हम नहीं कर पाते हैं तो श्रवण की स्मरण करें अगर हम संपन्न अनुकूलता है परिवार भी अनुकूल है तो हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए कितने बजे हैं आज मैथी राजा का है साढ़े नौ बजे से अच्छा तो ये दो कार्यकाल है तो विषय यहां संपन्न हो जाएगा अब उन्तीसवीं कानिका में समझाते हैं अर्चनम प्रत्यहम तरणाम भोजे तस्य भावना खिले क्या कहते हैं प्रत्यहम नियम विधिना तस्य अर्चनम कुरिया प्रतिदिन नियम से विधि पूर्वक प्रभु का अर्चन करना चाहिए प्रतिदिन से मतलब यह है कि एक भी दिन भगवत सेवा बिना नहीं रहना चाहिए नियम पूर्वक यानी दिन में हम करें कभी भी करें ऐसा नहीं जो प्रणाली का है उसके अनुसार विधि दोनों तरह की विधि है शास्त्रीय विधि भी है और सांप्रदायिक भी विधि भी है जो भी विधि जिससे हो उससे और अर्चन प्रभु का करना चाहिए अखिले जगति तस्य भावनाया चरणां भोजे वंदनम हो गया एक संपूर्ण जगत है वो प्रभु का ही रूप है प्रभु की क्रीडा के लिए प्रकट हुआ है ऐसी प्रभु की भावना करते हुए प्रभु के चरण कमल का वंदन करना चाहिए यहां देखो वो नवदा भक्ति को गिना रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन और वंदन यहां तक ही अब आगे कहते हैं दास्यम तदेक शरणम तत्प्रसादोजनम एवं सप्तविधा भक्ति ही प्रपन्ना अधिकृता भवे इसी तरह केवल मात्र प्रभु का ही शरण उनका ही आश्रय ये दास्य है प्रभु के ही महाप्रसाद का भोजन ये दो दास्य भक्ति के मुख्य लक्षण है तद एक शरणम और तत्प्रसादिक भोजनम प्रभु के मेरा के अतिरिक्त और कोई मेरा आरक्षक नहीं है और प्रभु के द्वारा दिया गया महाप्रसाद उसी से मेरा देह का पोषण हो ये दास्य की मुख्य क्रिया है तो इस तरह से दास्य भक्ति को निभाना चाहिए इस तरह से श्रवण से लेकर और दास्य पर्यंत जो सात तरह की जो भक्ति है वो भक्ति जो शरणागत जीव है उसे करनी चाहिए वो कर सकता है तो ये सब तो विद भक्ति वैष्णवाचार का आरंभ करते हुए गोपीनाथ जी समझाइए और उसके बाद आगे वैष्णव वृत्त और आगे के जो भक्ति के प्रकार हैं वो किस तरह से निपट है वो गोपीनाथ जी समझाए इसको थोड़ा पढ़ने का समय मिले तो पढ़ना और कुछ समझ में ना आए ऐसा हो तो पूछना आज का क्रम याद रखने